छुड़ावी हमने सौ इकतीस श्लोक तक कुछ विचार हुआ यह आत्मा क्या है इसके बारे में विचार चल रहा है आत्मा क्या चीज है आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। ये कहा था इसमें यश सन्निधि मात्रा देहेन्द्रिय मनोधीय विषय विषयेषु शोकीय वर्तन के जिसके सान्निध्य मात्र से ये जो फूल शरीर है इंद्रिय है मन है बुद्धि है अपने अपने विषयों में जाते हैं जिसके सान्निध्य पाने पर ये चेतन जैसे होकर के इनमें गति होती है वही आत्मा होता है जैसे प्रेरित हुए जैसे होकर के अपने दिशा में जा रहे हैं, इंद्रिया अपना अपना काम कर रही है बुद्धि अपने काम कर रही है मन काम कर रहा है शरीर काम कर रहा है जिसके सान्निध्य से हो रहा है वही आत्मा होता है क्यों आत्मा ऐसा नहीं कोई गाय भैंस जैसा एक साकार पदार्थ होता तो पकड़ के बता दे ये चीज है तो ये आत्मा वही होता है माने ये सबके साक्षी सबका प्रेरक रूप में होता है प्रेरक कोई शरीर से बाणी से प्रेरक नहीं है सान्निध्य मात्र से प्रेरक चुंबक के स्थान में होता है प्रेरक कई तरह के होते हैं शरीर से प्रेरणा करना स्वयं काम करते हुए दूसरे से काम करवाते हैं ऐसा प्रेरक एक होता है एक होता है बाणी से तुम ऐसा काम करो ऐसा काम करो प्रेरणा देता है किन्तु आत्मा ना अपना स्वयं कुछ करता है ना उसके बाणी से कुछ निकलनी है प्रेरणा देनी है सान्निध्य मात्र से प्रेरणा देता है जैसे चुंबक चुंबक के पास में लोहा होगा तो लोहे में क्रिया शुरू हो जाती है चुंबक वहां वो प्रेरक माना जाएगा किंतु सान्निध्य मात्र से प्रेरक कैसे प्रेरक वही क्रिया नहीं उसमें निष्क्रिय अवस्था में होते हुए प्रेरक होता है चुंबक के जैसा प्रेरक आत्मा होता है इनके प्रेरक माने उसकी सत्ता के बिना ये काम नहीं कर पाते हैं उस आत्मा के होने पर ये काम कर पाते हैं ऐसे सामिध्य मात्र से सबका प्रेरक बना हुआ है यही तो आत्म तत्व है ऐसा आगे भी कहते हैं देखो सारा विषय शरीर फूल शरीर सूक्ष्म शरीर बाहर के विषय सबके सब सर जिसके द्वारा जाना जाता है वो आत्मा होता है जिसके द्वारा फूल शरीर की गतिविधि सूक्ष्म शरीर की गतिविधि हाँ, मन की गतिविधि मनोवृत्ति की गतिविधि बुद्धि की गतिविधि और बाह्य विषयों की भी गतिविधि जिसके द्वारा जाना जाता है वह आत्मा है यही बोलना चाह रहे हैं आगे आत्मा को ऐसा पकड़ना आपने ये है। कहते हैं अहंकारादि देहांता विषयाश नित्यबोधस्वरूपिणा निटपद निबोध नित्यबोधस्वरूपिणा अहंकारादि देहांता विषयाच सुखादोध स्वरूपिणा अहंकार से लेकर के अहंकार से लेकर के कहा तक शरीर तक थूल शरीर तक अहंकार अहंकार के आगे होगा बुद्धि होगी बुद्धि के आगे मन होगा मन के आगे इंद्रियां, इंद्रियां के बाहर होते हैं। शरीर वहां से अहंकार से लेकर इस स्थूल शरीर तक और सुखादय विषय जो सुख दुखादि जो विषय हैं, उनको भी क्या नित्य बोध स्वरूपीड़ा ये ने घटव कहा जो नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है उस जिस आत्मा के द्वारा ये सब जाने जाता है वही आत्मा होता है जो अहंकार को समझता है और बुद्धि को समझता है मन को समझता है मन के वृत्ति को समझता है कौन सी वृत्ति उठी हुई मेरे मन में ऐसा समझता है थोड़ा शरीर क्या किस स्थिति में अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ा है उसको जानता है और सुखादि अभी सुख उत्पन्न है कि दुख उत्पन्न है और विषयों को भी ये अमुक चीजें अमुक चीजें करके जिसके द्वारा जाना जाता है वो होता है आत्मा वो आत्मा है जैसे घर को जानने वाला घर से भिन्न होता है जैसे सामने घट हो तो ये व्यक्ति जो है कि वो तो मिला जुला पुंज होकर जानता है जैसे घट को जानते हैं अलग रूप से वैसे अहंकार को अलग करके जानता है मन को बुद्धि को इंद्रियों को प्राण को फूल शरीर को विषयों को जो अपने से भिन्न रूप से जो जानता है वही आत्मा है उसी को आत्मा समझना ये कहा क्योंकि हर व्यक्ति को पता स्थल शरीर में कहा कौन सी वेदना है सब जानते हैं अपने अपने शरीर के बारे में जानते हैं सूक्ष्म शरीर की गतिविधि को हाँ, जानते हैं मन अभी क्या सोच रहा है उसमें क्या कौन सी वृत्ति बनी है, वृत्ति के भी साक्षी है वो जानता है बुद्धि किस स्थिति में है मन की स्थिति में है इंद्रिया की स्थिति में अभी मेरे आंख कौन से विषय को देख रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है, विषय कई है कई तरह के विषय है यहां तो मेरे आंख कौन सी विषय को पकड़ रही है उनमें से तो हर व्यक्ति अपने तो जानता है मेरा मेरी आंख अमुक विषय में अभी है विषय आग भी अलग अलग होते हैं घट है पट है मट है मनुष्य गाय भैंस सब कट्ठे हो तो एक में आग पड़ी होगी सब में आग एक साथ नहीं पड़ेगी वो स्वयं जानता है कि मेरे आँख अभी अमुक विषय में जानता है जिसके द्वारा जाना जाता है वो जानने वाला व्यक्ति यही भीतर ही है वो हाँ। वही आत्मा होता है यह आत्मा का नित्य कैसा आए तो कहा नित्य बोध स्वरूपिणा ए जो नित्य ज्ञान स्वरूप है आत्मा कैसा है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म स्तुति के आधार पर नित्य ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है जिस आत्मा द्वारा जिस के द्वारा जिसके द्वारा जाना जाता है वही आत्मा होता है ये सब को जानने वाला तत्व तो मैंने सबके साक्षी उसी को आत्मा कहते हैं ये कहा आगे खंड सुखा सदैक प्रतिबोधमात्रो ये देशिता बाघ शरतीराखंड अनुभूति ही सदैक रूप प्रतिबोध मात्रोता ये सो अंतर आत्मा ये अंतर आत्मा है, भीतर है ये आत्मा भीतर है और सबको जानता है अंतर आत्मा है ये आत्मा को ढूंढने के लिए बाहर नहीं मिलेगा आत्मा आत्मा को ढूंढना है तो भीतर की तरफ झांकना पड़ेगा जागते जागते जागते आप अं, अंतरात्मा इसलिए बोलते हैं यदि भी व्यापक है, है। फिर भी अंतरात्मा कहा गया इसलिए मन भीतर है हृदय में है और ब्रह्माकार वृत्ति आत्माकार वृत्ति बनाएगा मन बनाएगा हृदय में बनना है उसको इसलिए अंतरात्मा कहा जाता है ये अंतरात्मा है पुरुष <up> पुराणा ये जो पुरुष माने आत्मा कोई पुरुष कहते हैं पुर, पुरुष शब्द का अर्थ दो होता है पूर्णात् पुरुष व्यापक है परिपूर्ण है इसलिए पुरुष कहते हैं अथवा पूरी शनाथ पुरुष ये पूरी है ये भी एक शहर है ये भी एक शहर है जैसे बाहर के शहर में अनेक प्रकार के सामग्री पाए जाते हैं यहाँ जा अनेक प्रकार के सामग्रियों उसको पूरी बोलते हैं शहर तो यहाँ भी अनेक प्रकार के हड्डी है मांस है मवात है टट्टी है पिशाब ऐसे ऐसे पदार्थ हैं यहाँ इसलिए इसको पूरी शब्द से बोलते हैं पूर्व पूर्व है पूर्णाद पुरुष मान व्यापक है परिपूर्ण है वहां कोई समास नहीं पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति पूर्णात पुरुषा, परिपूर्ण है उसका अभाव कहीं भी नहीं है इसलिए उसको पुरुष कहते हैं आत्मा को अथवा पूरी पुरुषा, इस पूरी में उपलब्धि होती है उसकी आत्मा की उपलब्धि यही होगी कभी भी होनी होगी बाहर नहीं हो पाएगी क्यों ब्रह्माकार वृत्ति बनाने वाला यहां बैठा हुआ है कहा मन है ना भीतर मन में तो बन अभी जैसे मनुष्यकार वृत्ति बना रहा है अगर साधना ठीक होगी वो शुद्ध हो जाएगा अभी अशुद्ध अवस्था है उसकी अभी मनुष्यकार वृत्ति बना रहा है अगर शुद्ध हो जाए तो वही मन की वृत्ति बनाएगा ब्रह्माकार बनाएगा तो भीतर है इसलिए यही उसकी उपलब्धि होनी है इसलिए उसको पुरुष कहा आत्मा को कहते हैं कितने साल का है एक प्रश्न आएगा हम्म कहते हैं पुरातन है बहुत पुराना है उसके साल अब नहीं दे सकते हैं पुराण पुरुष है वो बहुत पुराना है ऐसा पुरुष यही है ये सो अंतरात्मा यही अंतरात्मा है भीतर ऐसा निरंतर अखंड सुखानुभूति कहा निरंतर माने नित्य है वो और अखंड सुखानुभूति माने आनंद स्वरूप है वो नित्य आनंद स्वरूप है अगर शरीर से पृथक अवस्था में हम उस अपने को पहुंचा सके ना हमें कोई कष्ट होने वाला नहीं है हम तो शरीर के दायरे में जी रहे हैं इसमें एकता करके बैठे हुए हैं इसलिए इसके सुख दुख से हम सुखी दुखी होकर परेशान हैं उसके स्वरूप तो यही है अखंड सुखान भूति कहा आनंद अखंड आनंद स्वरूप है वो सुख माने आनंद उसके आनंद स्वरूप है इसमें क्या प्रमाण है आत्मा अकेले में आनंद स्वरूप पाया जाता है इसका क्या प्रमाण सुसुप्ति सुसुप्ति में जब हम शरीर से अतिरिक्त हो जाते हैं सूक्ष्म शरीर से भी स्थल शरीर से भी अलग हो जाते हैं उस हाल में तो वहां दुख नहीं होता गाढ़ निद्रा में दुख नहीं होता जब भी दुख होता है तो शरीर विशिष्ट अवस्था में दुख होता है ये जागृत और स्वप्न में तो दुख होना है ना इसके मतलब दुख के कारण ये है अगर आत्मा का स्वरूप होता दुख तो सुसुप्ति में दुख की अनुभव होना चाहिए था सुसुप्ति में दुख का अनुभव नहीं होता तो सुखानुभूति कहा अखंड सुखानुभूति अखंडानंद स्वरूप है माने कभी भी उसके आनंद में वे विचार नहीं होगा हमेशा आनंद स्वरूप है आत्मा हम वहा अपने में पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए दुख का अनुभव कर रहे हैं शरीर के डायरी में जी रहे हैं हम शरीर के साथ हमारी एकता है या ज्ञान है मन शुद्ध नहीं है इसका कारण से ऐसा हो रहा है आत्मा तो अखंड आनंद स्वरूप है ये कहा उसका स्वरूप यह है सदाई का रूप सदा एक रूप है ये शरीर तो बदलता रहता है छोटा सा एक बालक पैदा हुआ था इतना लंबा हो गया उसके बाद फिर घटना शुरू हो गया प्रतिदिन बदल रहा है सर्वे भावा क्षण परिणाम ने कहा है जितने भी पदार्थ है प्रत्यक्षण बदलाव होता है सबका एक को छोड़कर एक चेतन शक्ति को छोड़कर कोई भी पदार्थ मगान प्रत्यक्षण मान बदल, बदलते बदलते एक दिन गिर जाएगा एक ही काल में नहीं बदलता जैसे पैदा हुआ वैसे उसके बदलने की क्रिया शुरू हो गई है वैसे शरीर भी ऐसा ही है वस्त्र कितना भी हो आप ला करके एक नया वस्त्र खरीदें और अटेचे में डाल के रख दें पचास साल के बाद देखेंगे क्षा हुआ मिलेगा सुरक्षित का था आपने पहना ही नहीं माने प्रतिक्षण वहां क्रिया हो रही है बदलाव बदलाव होते होते वो हो, कपड़े को जहां पकड़ेगा ना उतने उठ के आएगा पचास साल के बाद इतने भी आपने प्रयोग में नहीं लाया किंतु प्रकृति का ऐसा स्वभाव है बदलने का सर्वे भाव क्षण जितने भी पदार्थ हैं, प्रत्यक्षण परिणाम हैं, है परिणामशील है जैसे शरीर है वृक्ष है सब जितने भी हैं, परिणाम होता रहता है बदलते रहते हैं पूर्व पूर्वावस्था से रूपांतर में जाते हैं रितेश शक्ति एक चेतन शक्ति को छोड़कर चेतन शक्ति में बदलाव नहीं है उस आत्मा में बदलाव नहीं होता सदा एक रूप है एक, आ, एक रूप वह आत्मा हमेशा एक रूप है उसके बदलाव नहीं है बाकी शरीर का तो बदलाव है सदा एक रूप उसका स्वरूप बता रहे हैं वो हमेशा एक रूप रहता है यानी कि कभी बालक हो कभी बूढ़ा हो कभी जवान हो ऐसा नहीं होता आत्मा ये बालक वृद्धादी धर्म शरीर के हैं आत्मा के नहीं आए वो आपका स्वरूप है प्रतिबोध मात्रा कहा केनो परिषद के ढंग से बोल रहे हैं प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व ही बिंदते आत्मना बिंदते वीरियम विद्या बिंदते मृतम केनो परिषद में मंत्र को लेते हैं प्रतिबोध मात्रा कहा जितने मन के वृत्तियां हैं उसके साक्षी प्रतिबोध शब्द का बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधम ये बोध शब्द का था मनोवृत्ति घटाकार पटाकार मठाकार जितने भी आपके वृत्ति बनती है मन में उसके साक्षी होता है आपका माने मेरे मन में कौन सी भावना अभी जगी है मैं जानता हूं सीधी बात ही है जो मन भावना जगती है जो मन में उसी को वृत्ति शब्द से बोलते हैं वो भावना बदलती रहती है वही वृत्ति उसी को वृत्ति बोलते हैं कभी घटाकार है कभी पटाकार है कभी मठाकार है जैसे जैसे आकार बनाता है मन उस आकार को कहते हैं वेदांत में वृत्ति सारे मनोवृत्ति को जानने वाले सुबह से शाम तक जो भी मन में जो भाव उदय होगा अच्छा बुरा जो भी होगा स्वयं को तो पता होता ही है अन्य को पता नहीं होगा सामने वाला तो अटकलबाजी से अनुमान कर जाएगा किन्तु स्वयं को मालूम होता अच्छा भाव हो चाहे बुरा भाव हो जैसा भी उठा होगा जैसे उदय होता वैसे जानता है प्रतिबोध मात्र हो माने वृत्ति के साक्षी मात्र है वो मनोवृत्ति के साक्षी मात्र होता है आत्मा ये ना ईशिता बाघ असभा चरण देते देखो जिसके द्वारा प्रेरित हो करके जिसके द्वारा प्रेरित हो करके कौन ये ना माने ईशिता माने प्रेरिता जिसके द्वारा प्रेरित होती हुई बाघ माने वाणी अपने व्यापार करती है अपने विश्व में जाती है बोलने का काम करती है जिससे प्रेरित हो करके और असभा माने होते प्राण अशु माने प्राण प्राण भी जिससे प्रेरित हो करके ये प्राण अपने विषय करते हैं माने प्राण को ऊपर नीचे करता रहना पड़ता है कभी ऊपर है कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे करता रहेगा जिसके द्वारा प्रेरित होकर के सारे इंद्रिया काम करती है अपने अपने व्यापार में रहती है वह आत्मा ऐसा है नित्य अखंड आनंद स्वरूप है सदा एक रूप है जितने मनु की वृत्ति है उसकी साक्षी है और ये पुरुष है पुरुष शब्द का अर्थ इसका यही है पूर्ण है व्यापक है हम परिचिन भाव से अभी पाते हैं अपने को छ फुट का मानते हैं पांच फुट का मानते हैं किंतु आत्मा का वो फुट नहीं है शरीर का फुट है जो मापा जाता है दो फीट चौड़ा छह फीट लंबा ऐसा जो बोलते हैं, ना शरीर का है शरीर के दायरे से अगर आप अपने को अलग कर पाए उस काल में आत्मा परिचिन अवस्था में पाया, पाया नहीं जाएगा अभी तो परिछिन्न अवस्था में पाया जा रहा है जैसे एक महाकाश है उसके कोई माप नहीं हो सकता है आकाश का माप कोई भी नहीं कर पाएगा विभू परिमाण माना है सभी उसको। माप नहीं कर पाएगा कितना लंबा चौड़ा है आकाश धरती को तो माप देंगे ये परिचिनता परिचिन्न में है धरती किंतु आकाश को माप नहीं सकता किंतु वो आकाश भी कभी मापा हुआ जैसा हो जाता है कैसे घट बना दिया आकाश पहले से मौजूद था उस स्थान पर घट बनाने पर उसको आकाश आने लग गया इतना लंबा चौड़ा होने का ऐसा दिख रहा है वैसे महाकाश घट के साथ एकता एक कर लेता है तो उस काल में परिचिन्न भाव में दिखाई पड़ता है किन्तु उसका स्वरूप परिचन्न नहीं होता उसका स्वरूप देखना घट को फोड़ो ना क्या दिखाई देगा वो कितने फुट का दिखाई देगा आकाश फिर माप संभव नहीं है अपरिच होता है ऐसा है तो ये बाघ जिसके द्वारा प्रेरित अपने विषय में जाती है मैंने शब्द उच्चारण कर दिया करती है क्या शब्द उच्चारण करना और प्राण का होता है ऊपर नीचे करने का काम करना प्राण शब्द से सभी जितने इंद्रिया है अपने अपने व्यापार करती है आग का काम देखने का कान का काम सुनने का होता है नाक का काम सूंघने का चमड़ी का काम छूने का हाथ का काम लेने देने करने का जिह का काम रसास्वादन करना है पैर का काम चलना फिरना करने का काम है सभी इंद्रियों में अपने अपने व्यापार है तो ये व्यापार युक्त हो जाते हैं जिनके द्वारा प्रेरित होकर के ये केनोपरिषद के ढंग से कह रहे हैं केनोपरिषद में शिष्य भाव से वहां पूछा सबसे पहले केनेशिता केनेशितम पत प्रेषितम मन किसके द्वारा प्रेरित हुआ यह मन अपने विषय में जाता है मैंने सोचता है क्यों मन जड़ है स्वयं सोचने की शक्ति उसमें नहीं है किसी के उसने सान्निध्य प्राप्त किया है तब सोचने का काम कर रहा है जैसे लोहा स्वयं नहीं जला सकता है किंतु विशेष स्थिति में जला देता है किसके सानिधि प्राप्त करने पर अग्नि के सानिध्य प्राप्त करता है तो लोहा जलाने का काम करता है वैसे ही ये लोहे के स्थान में ये भी है जड़ है किन्तु चेतन जैसे होकर के व्यापार कर रहे हैं सारी इंद्रिया अपने के रेशितम पत प्रेषितम मना ऐसा के न प्राण प्रथम प्रैति युक्त केने शिता च मिम बदंती चक्षु श्रोतम श्रोतरे कहू दे ऐसा करके प्रश्न है वहां माने इनका प्रेरक कौन है माने जो इनका प्रेरक होगा वो आत्मा होगा ये सिद्ध करना वहां ये जो इंद्रिया आदि के जो प्रेरक होगा वो आत्मा है ये सिद्ध करने के लिए आरंभ किया है वहां तो वहां उत्तर दिया वो चक्षु का चक्षु है कान का कान है बाणी का बाणी है ऐसा करके उत्तर दिया आग का भी आख है कान का भी कान है इत्यादि करके उत्तर दिया मारे आंख का आकार का है होता है एक ये, ये आंख तो बाहर के विषयों को जानने के लिए है किंतु ये आंख को जानने वाला जो होगा वो होता है आंख का आंख इस आंख को जानने वाला डॉक्टर नहीं जानता इस आंख को आप जाए वो शीशा बदलता रहेगा आंख के विषय में कुछ कर रहे अब आप बहुत आपको जो लग नहीं रहा ऐसे काल में बोलते ठीक है वही चश्मा लिख देगा किन्तु आपके आंख को आप जानते हैं तो इस आंख का भी आप आंख हो गए आंख देखने वाले आप होते हैं डॉक्टर को पता नहीं होता वो वो तो चश्मा बदलता जाएगा बदलता जाएगा बदल शीशा बदलते बदलते आप जहां यस कर देंगे वही वो, वो लिख देगा यही होता है किंतु जानकार आप होते हैं पेट दर्द होता है तो डॉक्टर को नहीं पता होता पेट दर्द है आप जानते हैं कहां पर दर्द कहा कैसा है आप जानते हैं कान का कान माने ये होता है ये तो बाहर के शब्द बनने के लिए है किंतु ये ठीक है कि नहीं है इसको कौन जानेगा हर व्यक्ति अपने आप जानता है इसको कोई बोलता है मेरा कान ठीक नहीं है कोई बोलता है मेरा कान ठीक है तो ये कान का कान ऐसा है वो मान यह सबका साक्षी है जिस चैतन्य सत्ता पा करके काम कर रहे हैं उनके उसी की प्रेरणा से प्रेरित होते हैं ये कहना ये कहा जिसके द्वारा प्रेरित होकर के बाणी और असभा अशुशब्द का प्राण होता है प्राण से इंद्रिया भी ये सब आ जाएगी यह सबके सब अपने अपने व्यापार करते हैं वही आत्मा है जिसके ज्ञान से मोक्ष मिलना है वो तत्व है ये ये बतलाया आगे प्रकाशः आकाश प्रकाशते प्रकाशतेजसा प्रकाशः आकाश उच्च प्रकाशते देखो भैया वो आत्मा यही है उसको ढूंढने के लिए कोई बद्री केदार रामेश्वर आदि तीर्थाटन से मिलने वाला नहीं है तीर्थाटन करना बुरा नहीं है अंतकर्ण शुद्धि का साधन अगर ठीक से करेगा तो अंतकर्ण शुद्ध होगा किंतु आत्मा नहीं मिलेगा आत्मा चाहिए तो अंतर्मुखी वृत्ति करो भीतर की तरफ झांको अत्र है वो आत्मा सत्वात्मा धी गुहाया कहा मिलेगा या हाथ में मिलेगा कान में मिलेगा नाक में या भी कई चीज है कहा मिलेगा कहते हैं सत्य जिसको बोलते हैं सत्य माने अंतकरण को सत्य बोल सत बोलते हैं सतवात्मने माने सत्य स्वरूप अंतकरण में वहां भी धी बुद्धि के रूपी गुहा में पाया जाएगा ये गुहा में बैठो बोलते हैं ना बुद्धि रूपी गुहा में आत्मा है ये है पहाड़ के गुहा यह गुहा में अंतर है वहां तो शरीर रहेगा किंतु तो आत्मा रहता है बुद्धि रूपी गुहा में अत्री बस मानी धी गुहा या जो अंतकरण में जो बुद्धि है ना अंतकरण के एक विशेष बुद्धि है धीरूपी गुहा बुद्धि रूपी गुहा में अव्याकाश जिसको बोलते हैं उरु प्रकाश आत्मा वही है और उसके विस्तीर्ण उरु मान्य होता है विस्तीर्ण प्रकाश वाला है उसका प्रकाश से ही सारा प्रकाशित हो रहा है। प्रकाश दो प्रकार का होता है जानना एक तो जैसे लाइट से वस्तु दिखता है ये प्रकाश माना जाता है लाइट को प्रकाश कहते हैं चाहे सूर्य का हो चंद्र का हो मणि का हो अग्नि का हो तो आत्मा वैसे पीला पीला ऐसा ऐसा नहीं है आत्मा तो निरूप है कोई रूप ही नहीं होना ऐसा प्रकाश नहीं समझ प्रकाश स्वरूप आत्मा कहते समय बुद्धि ना होगी जैसे प्रकाश पीला पीला दिखता है ऐसे आत्मा भी पीला पीला होगा ऐसा नहीं वो तो निरूप है निराकार है तो प्रकाश क्यों कहा देखो जैसे ये लाइट के द्वारा वस्तु प्रकाशित होता है वैसे ज्ञान के द्वारा भी वस्तु प्रकाशित होता है ये वस्तु आच्छादित है अज्ञान काल में ठका हुआ है जब हम ज्ञान वहां पहुंचाते हैं तो क्या होता है वस्तु जाना जाता है ज्ञान रूप का जो प्रकाश ज्ञान के द्वारा जो प्रकाशित होना उस प्रकार के प्रकाश है आत्मा उसके द्वारा वस्तु जाने जाते हैं ऐसा नहीं समझना कि आत्मा पीला पीला होता है प्रकाश रूप कहा है ये नहीं समझना वो तो निरूप है निराकार है सूर्य चंद्रा जी के प्रकाश के समान ऐसा प्रकाश नहीं समझना ज्ञान रूपी प्रकाश माने जैसे वो प्रकाश वस्तु को प्रकाशित करता है ज्ञान के द्वारा भी वस्तु जानते हैं आप तो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो ऐसा प्रकाश स्वरूप आत्मा है आकाश उच्च रविवत प्रकाशित जैसे कहते हैं देखो जैसे सूर्य ऊंचे आकाश में रह करके सब प्रकाशित करता है ऊंचा आकाश में होता है सूर्य उच्च ही आकाश है रविपत जैसे ऊंचे आकाश में रह करके सूर्य सभी वस्तुओं को प्रकाश करता है वैसे हृदय रूपी आकाश में रह करके यह आत्मा सबको प्रकाश करता है सबको प्रकाश शरीर को इंद्रियो को मन को बुद्धि को सबको प्रकाश करता है प्रकाश माने जानता है ज्ञान रूपी प्रकाश ये नहीं फोक नहीं समझना लाइट पड़ जाए कहते मैं ध्यान में आत्मा को देखा पीला पीला था ऐसा आत्मा नहीं होता आत्मा न काला है न गोरा है न पीला है क्योंकि निरूप है वो रूप है ही नहीं और ये पीला तो एक रूप है लाल पीला जो समझेंगे वो रूप है आप कल्पना कर देंगे आप वहाँ ऐसा नहीं होता अब कुछ लोग आजकल बहुत कुछ चला है आत्म दर्शन कराने के ठेका लिए हुए हैं ये आपको जब आप जोर से दबाएंगे ना तो ये पीली पीली ज्योति दिखाई देगी वही आत्मा होता है उनके पद बहुत कुछ है आजकल ऐसा नहीं समझना आपका शास्त्र ऐसा नहीं बोलता तो दो अरूप निरूप है आत्मा कोई रूप नहीं है उसमें न वो नरूपल कोई रूप नहीं होता आकार नहीं होता रूप नहीं होता ऐसा तत्व है वो जितने भी रूपबान पदार्थ दिखाई पड़ते हो वो अनात्म पदार्थ होते हैं आत्मा नहीं दो पदार्थ है एक आत्मा है तो दूसरा अनात्मा है शरीर इंद्रिया आदि सब अनात्मा में आते हैं तो आत्मा तो यही कि बुद्धिमात्र से उसको जानने योग्य होता है कोई सामने देखने योग्य नहीं होता वो विचार का विषय बन जाता है जैसे आप सुख का क्या आकार होता है करके पूछे तो क्या आप कहेंगे आप सुख के अनुभव केवल अनुभव ही होता है सुख कोई ऐसा लंबा चौड़ा होकर के तो दिखता नहीं है नीला पीला होकर के देख फिर भी उसको मानते कि नहीं मानते आप अथवा दुख अनुभव गम्य होता है विचार गम्य होता है दुख दुख का कोई ऐसा आकार तो आता नहीं है फिर भी आप मानते हैं उसको वैसे वो भी अनुभव गम में होता है आत्मा मैंने वृत्ति में आता है ज्योति दर्शन के बारे में तो बताता है ज्योति वो ज्ञान रूपी ज्योति है ऐसा ज्योति नहीं है उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होना मैंने उसी के सत्ता पाकर के सब काम करते हैं इस अर्थ में लेना है क्योंकि आत्मा निरूप है ज्योति तो सफेद सफेद होगा ना निरूप आत्मा में कोई रूप नहीं रस नहीं गंध नहीं कुछ नहीं ऐसा है आत्मा तो जैसे ऊंचे आकाश में सूर्य प्रकाश करता है उसी प्रकार सोते जैसा विश्व मिदम प्रकाशयन प्रकाशते कहा अपने तेज के द्वारा तेज माने वही है ज्ञान रूप तेज के द्वारा सारा विश्व को प्रकाश करता हुआ सब को प्रकाशित करता है माने हम होते हैं तो सब जाने जाते हैं हम नहीं होंगे तो हमारे लिए प्रलय कुछ नहीं जाने जाते हैं तो हमारे द्वारा ही सारे प्रकाशित होते हैं हम ही नहीं रहेंगे तो पहुंच जानेगा तो ये इस अर्थ में लेना अपने तेज के द्वारा सारा विश्व को प्रकाश करता हुआ है आत्मा ये आत्मा है ऐसा झूठ है पूरा रवन मासी के, के समय तो में घटना घटना पॉलमेंटन का के लिए करनी है तो उन्होंने लिखते हैं वो जिस दिन जाने के लिए तैयार हो रहा था उस तो दिन देखा दीवार से शंकराचार्य जो कांची के शंकराचार्य थे वो ज्योति वो रूप से फिर बोल के जाने से पहले रामण मासी को भी किया अपने किताब ज्योति अलग प्रकार की ज्योति एक सिद्धि आदि के द्वारा दर्शाया गया हो या भगवत कृपा हो गई एक धार आपके सामने दिखाई दिया किंतु आत्मा ज्योति वो होता नहीं वादी अच्छा साधार में तो ज्योति है ये कौन नहीं मानते सूर्य की ज्योति चंद्र की ज्योति सब ज्योति है ही है सब है इसमें कौन निराकरण कौन करेगा किन्तु आत्मा ज्योति ऐसा कोई एक फॉक्स बनके आपकी तरफ आ जाए ये नहीं होता ऐसा नहीं होता आत्मा केवल अनुभगम में जैसे सुख का ज्ञान आपको होता है कोई आकार नहीं फिर भी ज्ञान तो हो जाता है ना सुख दुख का उस प्रकार के वृत्ति बन जाती है आत्मा का किंतु उसके आकार नहीं होता कोई काला नीला पीला ऐसा नहीं होता आत्मा काला नीला पीला तो विषय में है ये विषय जो होते हैं कोई काले होते हैं कोई नीले कोई पीले होते हैं आत्मा ऐसा नहीं होता आगे कहते हैं ज्ञाता मनोहंकृति विक्रिया अयोगन न चे नो किचन ज्ञातामत्तानुवर्तम विकरोति किंचना ज्ञाता आत्मा ज्ञाता होता है आत्मा मैंने स्वयं आप जो जो श्रोता अथवा बक्ता बना हुआ जो होगा वो आत्मा है माने विवेक चुड़ा मई मैं, मैं सुन रहा हूं करके जो मई करके बोलने वाला आत्मा होता है वो किंतु शरीर में मिलाने पर वो आत्मा नहीं होता है अलग शरीर से अलग काल में जो अहम होता है वो आत्म होता है ज्ञाता है वो सब के साक्षी है क्या क्या उपद्रव यहाँ होता है अच्छा बुरा सब जानता है किसके मनो अहंकृत विक्रिया नाम ज्ञाता मन का ज्ञाता है वो मेरा मन अभी कहां पर है किस विषय में है कभी कभी हम यहां होते हैं मन बंबई में होता है बम्बई के चिंतन करता है यहाँ बैठे बैठे कभी दिल्ली का चिंतन कर देगा किसका मन क्या चिंतन कर रहा है हो सकता है ये जो पाठ चल रहा है इसी का चिंतन में हो हो सकता है आपने कुटिया के चिंतन में पड़ा हो यहाँ आने वाले सब पार्ट सुनते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है आते हैं बैठते हैं शरीर बैठेगा अलग है अपने मनोराज्य अपने साथ है अपने ढंग से घूमते हैं कई ऐसे हो जाते हैं तो कहते हैं ज्ञाता है किसका मन कहा है वो व्यक्ति जानता है मेरा मन अभी यहाँ नहीं है कहीं पहुंचा हुआ है जहां पहुंचा वही दिख रहा है उसको ज्ञाता है मनो अहंकृति विक्रय के आम जो मन है अहंकार है कौन सा अहम अभी आया हुआ है धन का अहम ज्ञान का अहम रूप का अहम अहम भी कई तरह से आता है मैं बहुत सुंदर हूं बाग्य सब ऐसे ही है मैं एक विद्वान हूं बाकी सब ऐसे अहंकार के कई साधन है धन है बल है मैं बलवान हूं बाकी सब ऐसे ही है तो कौन सा अहम आया है वो जान, स्वयं जानता है जो भी अहम आया होगा तो अहंकार के ज्ञाता है मन के ज्ञाता है और विक्रिया विकार है सब ये मन के विकार है अहंकार आदि विक्रिया माने विकार अहंकार आदि मन के विकार है ये सब के ज्ञाता होता है मन में जो जो वृत्ति बनती है अच्छी बुरी सब के ज्ञाता है आत्मा जो यहां भीतर में बैठ करके मन के जो वृत्तियों को जान रहा है वही तो आत्मा है और देहेन्द्रिय प्राण कृतक क्रियानाम कहते शरीर से किया हुआ कर्म और इंद्रियों के द्वारा किया हुआ कर्मा माने इंद्रिया अपने अपने व्यापार में जाती है आंख अपने व्यापार में कान अपने व्यापार कर रहा है शब्द सुनने का काम करता है आंख देखने की काम कर रही है मेरे आंख कौन किसको देख रही है इस काल में मुझे पता होता है ज्ञाता है वो मेरे कान कौन से शब्द को पकड़ रहा है मुझे मालूम है हर इंद्रियों की क्रिया को जानने वाला शरीर के क्रिया को जानने वाला प्राण अभी ऊपर के तरफ आ रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, दूसरे व्यक्ति को नहीं पता लगेगा वो तो रुई रख देंगे सामने तब पता लग जाए किंतु अपने आप को तो पता होता है कि मेरे प्राण अभी ऊपर है उच्छ्वास में है अभी निश्वास में देखता है पता लगता है प्राण की क्रिया को देखने वाला मन की गति को देखने वाला इंद्रियों की क्रिया को देखने वाला और स्थल शरीर के गति को देखने वाला जो तत्व है ना वही आत्मा होता है वो किस स्थिति में पड़ा हुआ है कहते हैं अयोग निवर्तान अनुवर्तमान जैसे अग्नि लोहे में अनुवर्तन करती है माने लोहा और अग्नि का जब संबंध हो जाता है तो लोहा अग्नि रूप में पाया जाता है माने अग्नि का काम लोहा करने लग जाता है ऐसा होता है ना माने दखधृक्त धर्म वहां दिखने लगता है उसी प्रकार आया अग्निपथ जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट है उसी प्रकार इस शरीर में आत्मा प्रविष्ट है तान अनुवर उन क्रियाओं के पीछे चलने वाला हाँ। जैसे लोहे के पीछे अग्नि होती है उसी प्रकार इन मन बुद्धि आदि के जो क्रियाओं के पीछे चलने वाला तत्व आत्मा ऐसा है किंतु न चेष्टते नो विकरोति तीन जाना ये सारे व्यापार इंद्रियों में हो रही है आत्मा में कोई चेष्टा नहीं करता उनको सत्ता दे रहा है सत्ता देना माने कोई प्रेरणा इस प्रकार की है कि सान्निध्य मात्र से प्रेरणा है उसके होने के कारण से ये चल रहे हैं। तो न चेष्टा दे, वो कोई चेष्टा नहीं करता आत्मा और न विक्रोधी स्वयं विकृति भी नहीं होता कुछ करता भी नहीं विकार को भी प्राप्त नहीं होता वो आत्म तत्व है ऐसा बतलाया और आगे कहते हैं न जायते न न न वर्धते विकरोति क्षीय तो भी करूष्यमुस्वैब बांबर स्वयं न जायते न विकरोति न क्षीयते नो बि करो दिलीयम बपोष्यमुस्म न लीयते कुंभ बराम स्वयं देखो न जायते यह आत्मा कभी पैदा नहीं होता पैदा होने वाला शरीर है आत्मा पैदा नहीं होता न जायते न मृतते और आत्मा मरता भी नहीं है मरने वाला भी नहीं Hmm. भी नहीं होता मरता भी शरीर मरेगा ठीक है आत्मा नहीं मरने वाला न बर बढ़ने वाला भी शरीर होता आत्मा बढ़ता नहीं उसको बढ़ने की जगह नहीं व्यापक है बढ़ने वाला छोटा तो बढ़ेगा आत्मा तो पहले से बिबू है व्यापक है कहा बढ़ना उसने <laughs> न बर बढ़ता भी नहीं हो न क्षीण भी नहीं होता शरीर क्षीण हो जाता है आत्मा क्षीण नहीं होता उसको एक रस रहेगा पैदा भी नहीं होना मरना भी नहीं है बढ़ना भी नहीं क्षीणता को प्राप्त ये जो भी बिक्रिया होती है सब शरीर में है आत्मा की नहीं है ऐसा न बिकोती विकृत भी नहीं होता आत्मा जैसे शरीर बदल जाता है ना एक एकाएक दाढ़ी बाल पके नहीं है बिगड़ गया पहले का कुछ था विकृत हो गया और अलग हो गया शरीर में विकार प्राप्त है किंतु आत्मा विकार को प्राप्त बदलता नहीं है एक रस रहता है जैसा है वैसा है नित्य है आत्मा आत्मा नित्य है ऐसा और दूसरी बात यह शरीर समाप्त होने पर भी आत्मा समाप्त नहीं होता ऐसा बोलते हैं विलीय माने भी बपुशी अमुस्मिन बपुष माने शरीर इस शरीर उस शरीर के विलीयमान होने पर भी नष्ट हो जाने पर भी जहां आप मैं कर रहे हैं इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी अमुस्मिन बपुसी बिलीय माने भी इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी ये तो नष्ट होगा ही एक दिन इसके नष्ट होने पर भी बपुष मान शरीर होता है इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नलियते वो नष्ट नहीं होता कौन आत्मा कहते हैं महाराज शरीर के साथ साथ है तो शरीर मरेगा तो वो भी मरेगा शरीर जाने के बाद में कैसे रहेगा एक प्रश्न उठ सकता है तो कहते हैं दृष्टांत देते हैं एक के जाने पर भी दूसरा रह सकता है जैसे कुंभ इव अंबर स्वयं कहते हैं जैसे आकाश था आपने घट बना दिया उस स्थान पर अब वो जो घट के घेरे में जो दिख रहा है उसको घटाकाश बोलते हैं और छोटा सा दिखता है वो अब विभु परिमाण में नहीं दिखेगा वो छोटे स्थान में दिख रहा आकाश है ठीक है क्यों जो घट उत्पन्न हुआ उसमें आकाश उत्पन्न नहीं हुआ आकाश तो पहले से था आकाश मैंने खो, खोखला पना खाली पना पहले से था घट फूटेगा माने मर जाएगा उस काल में घटाकाश मरेगा कि नहीं मरेगा आकाश नहीं मरेगा वैसे आत्मा है निराकार है, निर्विशेष है उसका मरना नहीं होता कुंभ इव अंबरम जैसे कुंभ के नष्ट होने पर अंबर माने आकाश का नाश नहीं होता स्वयं या आत्मा ऐसा है शरीर कई शरीरों को इसने देखा है अनादिकाल से कितने शरीर को देखता देखता आया आगे भी कितने शरीरों को देखेगा जैसे अभी हूं कर रहा है ना कई जगह हूं किया इसने कितु वो बदला नहीं है वो ये ही है कई लोग रेल की पटरी के दृष्टांत देते हैं रेल के पटरी में रेल तो बदलते रहे राजधानी भी आए कभी कभी पैसेंजर भी आए अच्छे पूरी गाड़िया आती रहती चलती है किन्तु तो तो पटरी ज्यो कहते वैसे ये गाड़ी के स्थान में तो शरीर और पटरी के स्थान में आत्मा आत्मा में कई शरीर आए चले गए आगे कितने आएंगे चले जाएंगे उसको कुछ कुछ लोग ये लोहार के जो नीचे रखने का एक लोहा होता है ना उसको कूट बोलते हैं ट कहते हैं जिस कच्चा लोहा होता है जिसके ऊपर लोहा को पीटा जाता है जो नीचे एक लोहा होता है वो कच्चा लोहा होता है जिसके ऊपर गर्म लोहे को पीट पेड़ करके कोई औजार बना बना करके तैयार करके बाहर दिया जाता है तो आत्मा वो लोहार के नीचे जो कूट लोहा होता है कच्चा लोहा उसके स्थान पर है और बाकी शरीर आदि के स्थान पर जो दराती आदि जो बनते हैं लोहार जैसा बनाएगा उसी को बनाता रहेगा बाहर करता रहेगा कितने बन गए बन गए आए गए आए गए कभी दराती आया कभी कुलाड़ा आया कभी गहती आए कभी कुछ आया उसको कुछ विकार नहीं होता वो ज्यो कहते होता वो दृष्टांत देते हैं कोई ये घटाकाश का दृष्टांत दिया घटाकाश का दृष्टांत दिया जैसे घड़ फूटने पर घटाकाश फूटता नहीं माने घड़ मरने पर घटाकाश मरता नहीं वैसे शरीर के मरने पर आत्मा मरता नहीं निर्विकार तत्व है ऐसा कहा आगे प्रकृति विकृति भिन्ना शुद्ध बोध स्वभा सदसदीद शेषं निर्शेषा सति परमात्मा स्वाहा ह साक्षा साक्षीपे बुद्धे प्रकृति विकृति विन्ना भिन्न शुद्धोधस्वभा सदसिदमशे संभाषय निर्विशेष शिलसति पर स्वहित साक्षात्पेण बुद्धे कहते देखो लोक में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं एक कारण एक कार्य जैसे मिट्टी कारण जै तो है तो घटकार्य है ऐसे कार्य कारण भाव में दो विभाग है संसार में मूल कारण अज्ञान को लेते हैं वेदांत में और बाकी कार्य में आ जाएंगे तो ये प्रकृति विकृति भिन्न कहते हैं प्रकृति माने कारण विकृति माने कार्य ये दोनों से भिन्न है आत्मा आत्मा कारण भी नहीं कार्य भी, भी नहीं दोनों से भिन्न होता है प्रकृति माने कारण विकृति माने कार्य कार्य कारण दोनों से रहित था आत्मा माने किसी का कारण आत्मा नहीं आत्मा से कोई पैदा होता हो नहीं होता माना शुद्ध आत्मा की बात है और आत्मा किसी से पैदा होता हो ऐसा भी नहीं होता माने कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं दोनों से अतिरिक्त है आत्मा बाकी जो अनात्मा पदार्थ है या तो कारण रूप में मिलेगा का, या कार्य रूप में मिलेगा दोनों में से एक मिलेगा माने कोई ना कोई या तो किसी का कार्य बनता है किसी का कारण बनता है ऐसे पदार्थ होते हैं ये दोनों से आत्मा भिन्न है माने जहां जहां कार्य कारण भाव दिखाई पड़ता है वह आत्मा नहीं होता जैसे शरीर कार्य है या आत्मा नहीं है जा जा अथवा किसी का कारण भी बने आत्मा नहीं जो कार्य बनता हो या कारण बनता हो वो वस्तु आत्मा नहीं होता प्रकृति विकृति भिन्न प्रकृति माने कारण विकृति माने कार्य इससे अतिरिक्त होता है आत्मा शुद्ध बोधा स्वभाव उसका कैसा है कहते हैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप है स्वभाव ऐसा है उसका ज्ञान स्वरूप है शुद्ध ज्ञान स्वरूप है ऐसा है आत्मा कोई नहीं मिट्टी पत्थर जैसा काला पीला नीला लंबा चौड़ा ऐसा नहीं है उसको तो ये उसका स्वरूप तो ये शुद्ध बोधा स्वभाव शुद्ध ज्ञान स्वभाव है उसका ज्ञानी उसका स्वभाव है वो पाया जाएगा तो ज्ञान रूप में पाया जाएगा किस रूप में ज्ञान रूप ऐसा है इदम अशेषम भाषायन निर्विशेष वो निर्विशेष होता हुआ है निर्विशेष विशेष माने जैसे मनुष्य विशेष होता है क्या विशेष इसमें दो हाथ होते हैं दो कान होते हैं दो पैर होते हैं विशेष विशेष है सविशेष है हर पदार्थ सविशेष पाया जाएगा पत्थर अपने ढंग का है सविशेष है इतर व्यावृत्ति धर्म वहां कोई न कोई मिलेगा वो हो जाता है सविशेष पदार्थ विशेष कोई न कोई विशेष है किंतु आत्मा निर्विशेष है ऐसा है करके कहना बनता नहीं वहां निर्विशेष है निर्विशेष होता हुआ कि कैसा है सद असद इदम अशेषम भासयम सारे को प्रकाश करता हुआ रह रहा है सत और असद दो प्रकार के जो पदार्थ पाए जाते हैं जो सत्य एक सत्य मानते हैं एक को असत्य मानते हैं दो प्रकार के पदार्थ तो दोनों को एकदम अशेषम सारे को भासयन मान प्रकाशन प्रकाश करता हुआ है वो तो रहता है वो आत्मा और कहा रहता है तो कहते हैं बुद्धि साक्षी रूपेण बुद्धि का भी साक्षी रूप से है वो आत्मा बुद्धि को भी जानता है बुद्धि से तो आप अन्य को जानते हैं किन्तु बुद्धि को भी आत्मा जानता है मेरी बुद्धि कहां तक है कितनी है मैं जानता हूं कितने काम कर पा रही है मेरी बुद्धि कभी कभी आप बहुत बड़ा काम देंगे तो मैं मना कर दूंगा मेरी बुद्धि की बस की नहीं होती है मैं मना करता हूं ऐसा है माने मेरी बुद्धि कहां तक है कहां पहुंची हुँ? मुझे पता होता है बुद्धि रूप साक्षी रूप है ना बुद्धि का बुद्धि के साक्षी रूप से यही पर विराजमान है आत्मा बुद्धि को देखने वाला आत्मा होता है जो तो बुद्धि को गतिविधि को जानता है ना वही आत्म तत्व है वो कहां है तो कहा जागृतादिशु अवस्थासु जो जाग्रत जागृत आदिशिलेना स्वप्न सुश्रुक्ति आदि तीन अवस्थाओं में जाग्रत अवस्था जागृदादिशु अवस्थासु जो जागृद आदि अवस्थाएं जो तीन अवस्था प्रसिद्ध अवस्थाएं जाग्रत है स्वप्न है सुश्रुति में जो अहम अहम अहम करके विराजमान है वो आत्मा जो जाग्रत में अहम कर रहा है स्वप्न में भी जो अहम करता है सुश्रुति में जो अहम होता है वही आत्मा होता है ये कहते हैं परमात्मा ऐसा है जागृदादिशु अवस्था अहम इति साक्षात अहम साक्षात अहम होता है वहां बिलसती मान विराजते इस रूप से रहता है यह शरीर को ले विशिष्ट होकर के अभी अहम कर रहा है जो आत्मा अहम हो रहा है शरीर तो बदल जाएगा स्वप्न में ये शरीर जाएगा नहीं वहां दूसरा शरीर होगा कि पहुंचता है स्वप्न में और स्वप्न में जो अहम होता है वो शरीर सुषुप्ति में जाते शरीर को वही छोड़ देता है तो आत्मा सुसुद्ध में पहुंचता है मैं सोया करके बाद में बोलता है ना तो यही तीनों अवस्थाओं में जो अहम रूप से भासमान है ऐसा जो आत्मा होता है इसी यहीं पर विराजमान है कहा इसी शरीर में मिलेगा आत्मा को चाहिए तो कोई देशांतर जाने की लोकांतर जाने की जरूरत नहीं है यही मिलेगा जगने के बाद बोलता है सूक्ष्म रूप में बोध है बोध नहीं कर सकते बोध है साक्षी रूप से बोध है न होता वो तो स्मरण नहीं होना चाहिए जो अनुभव होता है उसी का स्मरण होता है किंतु तो जब जगता है से बाहर आता है तब तो वह पूछा जाता है कि कैसा रहा तो क्या बोलता है मैं आराम से सोया उस अवस्था में मैं आराम से सोया ऐसा बोलता है जगने के बाद बोले क्यों बोलने के लिए अनुभूति के साधन वहां इंद्रिया नहीं मन होता ना तो स्पष्ट रूप से बोध होता वहां वहां मन काम नहीं कर रहा है जब मनोविशिष्ट होने पर स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है वह मन काम नहीं कर रहा है ज्ञान नहीं है ज्ञान किंतु मन के न होने के कारण से वह स्पष्ट रूप ज्ञान नहीं हो पाता कंतु ज्ञान हुआ है नहीं हुआ है तो जागृत में आने के बाद में उस काल के अनुभव कैसे बताता है बोलता है ना क्या बोलता है ये स्मरण करके बोलता है स्मरण वही कर सकता है जिसने अनुभव किया हो अनुभव किसी अन्य को और स्मरण किसी को ऐसा होता नहीं बद्रीनाथ का दर्शन कोई कर आया और दूसरे को उसका याद आ जाए ऐसा होता है क्या जिसने बद्रीनाथ का दर्शन किया होगा याद उसी को आएगा अनुभव और स्मरण एक अधिकरण में होता है एक ही जगह में होता है तो जगने के बाद में जो शब्द बोलता है न किंचित अवेदिशम सुखम अहम अश्वासम ये दो शब्द बोलता है मैं उस काल में कुछ नहीं जाना मैंने क्यों नहीं जाना विषय का अभाव था इसलिए नहीं जाना यह नहीं कि मैं नहीं था ये बात नहीं है मैं तो था विषय नहीं था ना उस काल में इसलिए नहीं जाना न किंचित अवेदिशम मैं कुछ भी नहीं जाना और सुखम अहम अश्वास मैं आराम से सोया बोलता है इसके मतलब अहम है वहां किंतु विशेष रूप में नहीं है सामान्य रूप में है अहम तो है न वो तो बाद में क्यों स्मरण करके बोलता विशेष रूप में तब होता इंद्रिय विशिष्ट मनोविशिष्ट में अहम विशेष रूप से होता है जानने के साधन इंद्रिया सहयोगी बनते हैं ना वो नहीं है वहां किंतु अपने आप तो था अहम होता है ये आत्मा का स्वरूप ऐसा बताया <coughs> आगे कहते हैं निमित मन सा मुं तव सन नयि साक्षात् बुद्धि जानी जनिमरण पार संसार सिंधुम थ ब्रह्मेण संस्था मुं तं स्वत्मा नयमहमि साक्षा विदि बुद्धि प्रसादा जनिमरण तरंगा पार संसार भव कृतार्थो कृता ब्रह्मेण सस्थे कहते इस तरह से तुम बैठ जाओ बोलते हैं तुम्हें इस रूपे रहना होगा ऐसा नियमित मनसा एकाग्र मन से नियंत्रित मन के द्वारा नियमित मन होना चाहिए अनियंत्रित मन होगा तो कहीं का कहीं पहुंचा देगा विषयों में ले जाएगा नियमित मनसा अमुम माने आत्मानम उस आत्मा को नि, नियमित मनसा या अलग आगे अमुम पद अलग है अमुम माने उसको उस आत्मा तत्व को नियंत्रित मन के द्वारा एकाग्र होना चाहिए जब आपके मन में ऐसी भावना जगे आत्मा ही चाहिए अन्य नहीं चाहिए ऐसी भावना में पहुंचा हो जैसे कोई गोता लगा हुआ व्यक्ति होगा ना नदी में बहता हुआ व्यक्ति को एक ही लक्ष्य दिखता है किस तरह यहां से पार हो जाओ अन्य कोई इच्छा नहीं होगी उस काल में एक ही इच्छा सताती है उसको कोई नदी में बहता हुआ व्यक्ति हो एक ही इच्छा सताती है उसको क्या उस एक ही लक्ष्य दिखता है किनारा वैसे यहां भी केवल आत्मा ही चाहिए ऐसी भावना हो जाए नियंत्रित मन हो जाए आपका नियमित मनसा नियमित माने नियंत्रित मन के द्वारा अमुम आत्मतत्वम उस आत्मतत्व को, तो को तुम वह आत्मतत्व कैसा है स्वम आत्मान तुम्हारा स्वरूप ही है वो जिसको तुम अभी ढूंढने जा रहे हो ना आगे तुम तुम ही हो जाएगा तुम ही मिलोगे उस रूप में तुम्हारा स्वरूप है अभी तो आत्मा कोई है मैं अलग हूँ ये बुद्धि से चलता है साधक शुरू में द्वैत भाव में चलता है मैंने वेदांत में बोला ब्रह्म है आत्मा है मैं तो अलग हूँ कोई आत्मा होगा और साधना करके उसको प्राप्त करूंगा इस भाव में चलता है शुरू में द्वैत भाव में किंतु ये बोलते हैं स्वम आत्मानम अंतिम में किसी को भी मिला तो अहम ब्रह्माष्टमी यही मिला है चाहे रमन महर्षि जी को मिला हो चाहे परम जी को मिला हो ये नहीं की भगवान अलग है मैं अलग हूँ मिला तो उसको नहीं मिला है द्वैत भाव से चलता है स्वरूप में सविशेष रूप में चलता है अंतिम में यही होता है स्वम आत्मान जो अपना ही स्वरूप है तुम्हारा ही स्वरूप है वो उसको कहते हैं उसको जानना है कैसे आत्मनी कहा जानना किसी मठ में मंदिर में तीर्थस्थान में कहा कहते हैं आत्मनी अपने में ही जानो उसको जानने का जगह भी स्वयं है जानना भी स्वयं को है आत्मनी कहा आत्मनी अपने आप में जानो अपने को अपने आप में जानो किससे जानो नियंत्रित मन के द्वारा जानो शुद्ध मन के द्वारा जानो नियमित मन उसी का साधन होगा ये मन जो है ना जैसे चाकू काम करता है वैसे मन काम करता है मन दो दो तरफ काम करता है विषय भोगने के लिए भी मन है न? मन के बिना भोग नहीं पाएगा और इधर आत्म तत्व का वृत्ति बनाना भी मन का ही काम है उसकी दो अवस्था मानी जाती है मन की शुद्ध अवस्था और अशुद्ध अवस्था जब अशुद्ध अवस्था में है तो विषय भोग की तरफ जाएगा वो और शुद्ध अवस्था में तो आत्मा की तरफ जाएगा वो काम तो उसी से लेना है मन नहीं होगा तो कैसे आत्माकार वृत्ति बनाएगा मन इतने निंदनीय भी नहीं है मन की निंदा करते हैं कब जब विषयों की तरफ जाता है विषय ही मन की निंदा होती है और अंतर्मुखी मन की निंदा नहीं करते वहां तो मन को देव कहा है मन को देवता भी बोला हुआ है कहकर ऐसा है तो ये जो है ना नियमित मनसा जो नियंत्रित मन के द्वारा समयमित मन के द्वारा अमुम माने आत्मतत्वम पम स्वम आत्मान उस तुम्हारा स्वरूप है उसको आत्मनी अपने में ही विद्धि माने जानो आगे बोलते हैं साक्षात विद्धि किस रूप से जानो अयम अहम ये जो आत्मतत्व तत्व तो मैं हूं ऐसा जानो पहले तो दो इतबाब से ढूंढ रहा था अब कहता अयम अहम यही मैं हूं इस रूप से जानो साक्षात विद्धि ऐसा जानो तो यह जानने का कब होगा कहते बुद्धि प्रसाद जब बुद्धि शुद्ध हो जाए ना तभी यह जान पाएंगे बुद्धि की प्रश्नता से जितने भी हम साधना जो करते हैं ना किसके लिए करते हैं अंतकरण शुद्धि के लिए साधना है अंतकरण शुद्धि के लिए साधना जितने भी करते हैं आत्मा पाने के लिए ना आत्मा तो पाया हुआ यह पहले से ही है उसको क्या पाना है किंतु पा... होता हुआ भी नहीं के बराबर होके बैठा हुआ है नहीं के बराबर क्यों बुद्धि मलिन हो गई अज्ञान के कारण वो बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए सारी साधना है तो बुद्धि प्रसादात साक्षात विद्धि का उस आत्म तत्व को बुद्धि की प्रसन्नता से स्वच्छता से निर्बलता से उस आत्म तत्व को जानो ये कहा कहते हैं तुम ये संसार सागर को पार तरो कहते हैं जनी मरण तरंग अपार संसार सिंधु देखो भैया जैसे सागर में दो तरफ तरंग होता है नदी में दो तरफ तरंगे चलते हैं यहां भी दो दो प्रकार के तरंग है एक पैदा होना रूप तरंग है तो एक मरना रूप तरंग है संसार सागर में दो प्रकार के तरंग है लहर दो प्रकार के है। पैदा होना रूप एक लहर दूसरा मरना रूप लहर आना जाना तरंग यही होता है तो जनी मरण तरंगा जिसमें जन्म और मरण रूपी तरंग लगे हुए हैं संसार सागर में ऐसा तरंग मिलेगा पानी का तरंग नहीं है संसार सागर में पानी नहीं है वो पानी वाला सागर अलग है जनी मरण तरंगा जनी माने उत्पत्ति जन्म और मरण रूपी जो तरंग जिसमें है अपार संसार सिंधु और संसार सागर को पार करना बड़ा मुश्किल है अपार है कहीं न कहीं व्यक्ति फंस जाएगा यह शब्द स्पर्श रूप रस गंध में कहीं न कहीं फंस जाएगा फंसने पर जा तैर नहीं पाएगा अपार है पार करना मुश्किल है ऐसा जो संसार सिंधु है उसको तुम प्रतारा कहते हैं पार करो तर जाओ पार करो मन को शुद्ध करके चलो तो पार हो जाओगे पार करो प्रतारा माने प्रकृष्ट है ना तारा लोट लगा कर विशेष रूप से पार हो जाओ और ब्रह्म रूपे ना संस्था कृतार्थो भा दूसरे के बोलते हैं ब्रह्म रूप से अपने को मानो मनुष्य रूप खो दो और हम ब्रह्माष्टमी इस रूप से सम्यक प्रकार से स्थित होने को सस्था बोलते हैं सम्यक प्रकार से स्थित होता हुआ तुम कृतार्थ हो जाओ अब करना कर्तव्य कुछ शेष नहीं ऐसे भाव में पहुंच जाओ ये कहा आगे अध्यास का निरूपण जैसे ब्रह्म सूत्र में चलता है ना यहां भी अध्यास का निरूपण है ये शरीर में इंद्रियों में जो ऐक्य होकर के हम व्यवहार करते हैं कोई भी जब खाने लगते हैं तो मैं मनुष्यों में भाव आए भी ना सकता चलने लगेगा मैं मनुष्य हूं यह भाव आएगा तब चलने लगेगा माने आत्मा और अनात्मा को मिला देता है अज्ञान के कारण एक करता है एक करने के बाद में फिर आगे व्यवहार करता है ऐसा चल रहा है है दो चीजें एक नहीं किंतु दो करके जानता नहीं है एक करके मानता है मिलावट मिलावट कोई आज की नहीं अनाधिकाल से है मिलावट प्रथा मिला करके काम करा अज्ञान के कारण इस मिलावट को दूरी करने के लिए आगे अध्यास का निरूपण करते हैं अध्यास माने ऐक्य ऐक्य जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य तो मोक्ष देने वाला है अहम ब्रह्मास्मि में ये ऐक्य मोक्ष देने वाला और मैं एक मनुष्य हूं ऐसा जो ऐक्य हो रहा है यहां मैं को और ये शरीर मनुष्य को जोड़ करके बोलता है अहम मनुष्य ये ऐक्य बंधन है बंधन देने वाला संसार देने वाला है इस ऐसे जो शरीर में आई ऐक्य आपकी होती है इंद्रियों में होती है प्राण में होती है मन में बुद्धि में जहा जहा ऐक्य होती है इसको अध्यास कहते हैं अध्यास बोलते हैं ये इसके बाद में आरोप करेगा पहले ऐक्य है शरीर और अपने को पृथक नहीं पाया बाद में शरीर और शरीर का धर्म को आरोप करेगा अपने में मैं बूढ़ा हूं बोलता है कब आत्मा बोल रहा है वहां शरीर में एकता कर ली उसके बाद वो शरीर की वृद्धपना को अपने में ला करके मैं बूढ़ा हूं मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूँ आत्मा न पुरुष है न स्त्री है न बूढ़ा है न जवान है वो शरीर के साथ ऐक्य और रखा ज्ञान का, अपना पहचान नहीं है अगर अपना पहचान होता तो कभी नहीं बोलता कि मैं ऐसा हूं बूढ़ा हूं पुरुष हूं स्त्री हूं नहीं बोलता व्यवहार ऐसे चलता है जब तक व्यवहार प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार ये अज्ञान काल में होते हैं अज्ञान के कारण ऐक्य होता है ऐक्य के बाद आगे व्यवहार यही अध्यास का निरूपण जैसे ब्रह्मसूत्र भाषा आजकल जो चल रहा है अध्यास के बारे में चल रहा है यहाँ भी वो अध्यास के बारे में कहेंगे समय हो गया है ये रखते हैं फिर करेंगे ओम।